श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधना तथा दिव्योन्माद प्रथम दर्शन के अवसर से ही मथुर बाबू का मन श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुआ था यह बात हम पहले ही कह चुके हैं और उस दिन के बाद से उनकी सब प्रकार की असुविधाओं को दूर कर उनको दक्षिणेश्वर के मंदिर में रखने के लिए वे प्रयत्नशील हुए तदनंतर उनके अद्भुत गुणों का उन्हें क्रमशः जो जो परिचय मिलने लगा क्यों त्यों मुग्ध होकर आवश्यकता व्यवहार से उनकी रक्षा करने में वे संलग्न हुए उदाहरणार्थ श्री रामकृष्ण देव की प्रकृति वायु प्रधान जानकर मथुर बाबू ने उनके लिए प्रतिदिन मिश्री के सरबत की व्यवस्था की थी रागानुगा भक्ति के प्रभाव से अदृष्ट पूर्व प्रणाली के अनुसार श्री रामकृष्ण देव जब पूजन करने लगे थे उस समय किसी विघ्न के उपस्थित होने की संभावना जानकर उन्होंने उनकी देखरेख की थी इस प्रकार की और भी कुछ घटनाओं का अन्यत्र उल्लेख किया गया है किंतु रानी रासमणी के अंग पर आघात कर श्री रामकृष्ण देव ने जिस दिन उन्हें शिक्षा दी थी उस दिन से कुछ संदिग्ध होकर मथुर बाबू ने यह सोच लिया था कि उन्हें वायु रोग हो गया है और यह बात हमारी दृष्टि में संभव ही प्रतीत होती है ऐसा मालूम होता है कि उस घटना से उनके आध्यात्मिकता के साथ उन्मत्तता के संयोग का भी उन्होंने अनुमान किया था क्योंकि उस समय उन्होंने कलकत्ते के सुप्रसिद्ध वैद्य श्री गंगा प्रसाद सेन के द्वारा उनके चिकित्सा की व्यवस्था की थी केवल चिकित्सा की व्यवस्था कर ही मथुर बाबू संतुष्ट नहीं हुए थे अपितु तो युक्ति तथा तर्क के द्वारा उन्हें उस विषय को समझाने का भी उन्होंने भरसक प्रयत्न किया था जिससे श्री रामकृष्ण देव अपने मन को संयत रखकर साधना में अग्रसर हो सके लाल जवा पुष्प के वृक्ष में श्वेत जवा प्रस्फुटित होते देखकर वे उस समय पराजित हो किस प्रकार संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव के वशीभूत हुए थे इन विषयों की चर्चा हमने अन्यत्र की है इसके पूर्व हम यह कह चुके हैं कि प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर में देवी की सेवा श्री राम कृष्ण देव के द्वारा संपन्न होना असंभव जानकर मथुर बाबू ने उस समय दूसरी व्यवस्था की थी श्री राम कृष्ण देव के चाचा जी के पुत्र श्री राम तारक चट्टोपाध्याय कार्य की तलाश में उस समय वहां आए थे मथुर बाबू ने उन्हें श्री कृष्ण देव के स्वस्थ होने तक देवी के पूजन कार्य पर नियुक्त किया था यह घटना बंगला सन बारह सौ पैंसठ ईस्वी की है राम तारक को श्री राम देव हल्धारी कहकर पुकारते थे इनके बारे में बहुत सी बातें हमने उनसे सुनी है हलधारी अच्छे विद्वान तथा निष्ठा सम्पन्न साधक थे श्रीमदभागवत आध्यात्म रामायण आदि ग्रंथों का वे प्रतिदिन पाठ किया करते थे श्री विष्णु पूजा में उनके अधिक प्रीति रहने पर भी शक्ति के प्रति उनका द्वेष नहीं था इसलिए विष्णु भक्त होकर भी मथुर बाबू के अनुरोध से उन्होंने श्री जगदम्बा पूजन करना स्वीकार किया था मथुर बाबू से कहकर नित्य सीधा सूखा सामान लेकर अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करने की उन्होंने व्यवस्था की थी इस संबंध में मथुर बाबू ने उनसे पूछा था क्यों तुम्हारे भाई श्री रामकृष्ण तथा भांजे हृदय तो मंदिर में प्रसाद दे रहे हैं इसके उत्तर में बुद्धिमान हल्दारी ने उनको उत्तर दिया था मेरे भाई उच्च आध्यात्मिक स्थिति में अवस्थित हैं उनको कभी दोष स्पर्श नहीं कर सकता मैं उस अवस्था में नहीं पहुँचा हूँ इसलिए निष्ठा को त्यागने से मुझे दोष लगेगा मथुर बाबू उनकी इस बात को सुनकर बड़े संतुष्ट हुए और तभी से हल्धारी सीधा लेकर प्रतिदिन पंचवटी के नीचे अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करते रहे शाक्त विरोधी न होने पर भी हल्धारी की देवी के लिए पशु बलि प्रदान करने की प्रवृत्ति नहीं होती थी पहले श्री जगदम्बा के लिए पशु बलि प्रदान करने का प्रथा वहाँ प्रचलित रहने के कारण उन दिनों वे आनंद पूर्वक पूजन नहीं कर पाते थे कहा जाता है कि लगभग एक महीने तक उस प्रकार शुभ हृदय से पूजन करने के पश्चात एक दिन जब वे संध्या करने बैठे तो उन्होंने देखा कि देवी भयंकर मूर्ति धारण कर उनसे कह रही है तू मेरा पूजन करना छोड़ दे नहीं तो सेवा अपराध से तेरे संतान की मृत्यु होगी सुनने में आता है कि मानसिक कल्पना समझ कर, प्रारंभ में उन्होंने उस आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया किंतु कुछ दिन बाद सचमुच जब उनके पुत्र के निधन का समाचार मिला तो उन्होंने श्री कृष्ण देव से आद्योपान्त उस विषय को कहकर देवी पूजन से क्षमा ली इसलिए तब से वे श्री राधा गोविंद जी का तथा हृदय देव, हृदय देवी का पूजन करते रहे यह घटना हमने हृदय के भाई राजा राम जी से सुनी थी